गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका एक यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य है ब्रह्म का खोजी जो ब्रह्म को खोजता है सत्य का अन्वेषण करता है वह एक बार कर्मों से प्राप्त लोकों की परीक्षा तो करके देखे इस प्रकार इन चिंतकों ने देखा कि स्वर्ग भी अपने कारण रूप यज्ञों के समान ही विनाशी और अनित्य है स्वर्ग में सदा के लिए रहना संभव नहीं है यह गणित का एक सामान्य सिद्धांत है कि यदि किसी संचित वस्तु का लगातार व्यय किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आता है जब वह वस्तु समाप्त हो जाती है यदि बैंक में धन जमा है तो उसे तभी तक चेक के द्वारा भुनाया जा सकता है जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता जब सारा पैसा खत्म हो जाता है तब चेक वापस लौटा लौट जाता है यज्ञों द्वारा प्राप्त पुण्य मानो बैंक में संचित धन के समान है इस पुण्य के बल पर हम स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से ही पुनः मर्तलोक में वापस आ जाते हैं अतः ऐसे क्षणभंगुर स्वर्ग की कल्पना इन विचारकों को प्रलोभित न कर सकी ये तो जीवन के सत्य को जानने के लिए आकुल थे विभिन्न प्रयोगों के बाद इन्होंने देखा कि इस बाह्य संसार में सत्य को खोजना निष्फल है क्योंकि बाहर सब कुछ क्षण है विनाशी है सीमित है सत्य तो वह है जो शाश्वत है अविनाशी है असीम है अतः क्षण विनाशी और सीमित के सहारे शाश्वत अविनाशी और असीम का अनुसंधान कैसे किया जा सकता है अतए उन्होंने एक नई प्रक्रिया पर विचार किया उन्होंने स्वयं अपने आप को खोज का विषय बनाया जिस मन के सहारे अपने से बाहर का सारा संसार जाना जाता है उसी मन को अनुसंधान का केंद्र बनाया और एक दिन उन्होंने सत्य को जान लिया ते ध्यान योगानुगता अपस्यन देवात्मशक्तिम स्वगुण निगूढ़म उन्होंने ध्यान योग के अनुगत होकर मन को ही खोज का विषय बनाकर अपने गुणों में निहित ब्रह्म की शक्ति को देख लिया इस प्रकार जगत की कारणीभूत उस महाशक्ति को जानकर हर्षोल्लसित कंठ से पुकार उठे विश्वे श्रृणवत विश् अमृतस पुत्रा आए धा दिव्या तस्थु वेदाहत पुरुष महात आदिवर्णम तमश तमे विदित्वा अतिमृतुमेती नान्यः पंथा विद्य अना अहो विश्व के निवासियों अमृत के पुत्रों सुनो दिव्य लोकों में रहने वाले देवताओं तुम लोग भी सुनो मैने सूर्य के समान चमकीले उस महान पुरुष को जान लिया है जो समस्त अज्ञान अंधकार से परे है केवल उसी को जानकर मृत्यु की विवेषिका को पार किया जा सकता है इससे भिन्न दूसरा रास्ता है ही नहीं यज्ञ के द्वारा हम मृत्यु की खाई को पार नहीं कर सकते केवल सत्य का ज्ञान ही मृत्यु के चक्र को काट सकता है इस प्रकार के चिंतक सत्य के दृष्टा बन गए ऋषि बन गए और उन्होंने कर्म के झमेले में पड़ने वाले लोगों को धिक्कारा स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से यज्ञ करने वालों को उन्होंने स्वार्थी कहा मूर्ख कहा प्रवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ये शुकर्मा एक त्रेयो ये भि नंदी मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवा अरे मूर्खों अगर तुमने यज्ञ को भवसागर तरने की नौका माना है तो बड़ी भूल में हो यह यज्ञ रूपी नौका तो जीर्ण शीर्ण है पता नहीं कहाँ जाकर तुम्हें डुबो देगी इस यज्ञ रूपी नौका में जो सोलह ऋतविज और यजमान एवं यजमान की पत्नी ऐसे अट्ठारह लोग बैठे हैं वे सब नीच कर्म करने वाले हैं और सबके सब, सब मजदार में डूबेंगे जो मूढ़ इस यज्ञ को कल्याण कर मानते हैं वे बुढ़ापा और मृत्यु के फंदे में बारम्बार फंसते हैं